इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का चौवन करिका देख रहे थे एवं चित्त न चित्तजा धर्म वापि न धर्मजम एव हेतुफला जाति प्रवेश मनीषि चित्तजा धर्म अर्थात चैतन्य से ये धर्म उत्पन्न होते हैं जीव ये सब नहीं है और चित्त भी मतलब तो चैतन्य भी किसी से उत्पन्न हो जाता है धर्म ये भी नहीं है तो अर्थात कहीं कोई से उत्पन्न होता ही नहीं एवं हेतु फला अजातिम हेतु से फल फल से हेतु जो पहले कहा गया था वो सब भी नहीं है हेतु फल अजाति अनुत्पत्ति ऐसा जानकर के मनीषिण ये अजाति ब्रह्म को प्रवेश करते हैं प्राप्त करते हैं टीका में दृष्टिया निरस्तः यमादे शरीरादेश कार्यव विदृष पुरस्कार और शरीर ये परस्पर का कार्यकारण पहले विचार हुआ था हेतुपल वो दृष्टिया पहले निराश किया गया था अभी कहते सोपि अन्य भावना सिद्ध्य अगर द्वितीय नहीं है एक ही है तो फिर कार्यकारण भाव कहाँ से आएगा अन्य सात नव टिप्पणी नीचे कल हम लोग संशोधन किए थे ना सात आठ को अन्यदिति आनुकूल्यन विज्ञान भिन्न अभावान भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं रहा नहीं रहने से ये कार्यकारण भाव नहीं होगा हेतु और फल अर्थात तो धर्माधर्म और शरीर का बीच में जो पहले कार्यकार किया गया था अभी कहते हैं सो अन्यतो अभावेन न वो फिर निराश अर्थात वो अन्य द्वितीय नहीं है मतलब तो कार्य भाव कहाँ से आएगा अन्य मतलब उससे हाँ भिन्न कुछ पदार्थ ही नहीं है तो फिर ये कैसे सिद्ध होगा सो पी अन्यो अभावे जो पुरुषतात् निरस्त तो ये भी इस उपाय से भी सिद्ध होता है कार्यकरण अब कहा से हो कार्यकरण ये संभव नहीं है क्योंकि आप पहले किसको दिखाएंगे बाद में किसको दिखाएंगे इस उपाय से अर्थात ये हेतुअर निराकरण के लिए हेतुअर कैसे श्लोक में कहा एवं हेतु प्रविशन्ति जाति हाँ। हेतु मनीषिण हेतुफल हेतु फल का जो जन्म नहीं होता अजाति और अजाति जो है वही ब्रह्म है वास्तव मनीषिणा प्रविशंति टीका में तत्र तूर्वाधम योजना श्लोक भाष्य व्याख्यान विकथोक्भ्यो हेतुभ्य आत्मज्ञानस्वी न ना चित्तजाधर्मा नाधर्मजंगसमृदर्मा हेतुभ्य हेतु क्या कहा गया था कि ये द्रव्य नहीं है और द्रव्य है जो द्रव्य होगा उसी के ही उत्पत्ति हो सकता है वो कारण इत्यादि हो सकते हैं और अन्यत्व इसलिए धर्म और चित्त ये सब में कोई अन्यत्व भाव नहीं है तेपन कारिका में कहा गया था उत्तरार्ध में द्रव्यत्व अन्य भाव अन्य भावों व धर्मान न उपपद्य ये सब धर्मो में द्रव्यत्व भी नहीं है अन्यत्व तो भी नहीं है धर्म अर्थात जीवाना ये द्रव्य भी नहीं है और अन्य भी नहीं है तो ये हेतु से आत्मविज्ञान स्वरूपम एव चित विज्ञान स्वरूप आत्मा है वही विज्ञान है विज्ञान स्वरूप चित्तमिति। चित्तमिति। तीन नंबर टिप्पणी चित्तमिति। चित्त शब्द है ना आत्मस्वरूप विज्ञानम एवं विवक्षितम यहाँ चित्त शब्द का अर्थ तो चैतन्य लिया जा रहा है भाष्य में आत्मस्वरूप भिज्या, आत्म विज्ञान स्वरूप में वित्तम चा बाह्य जो बाह्य धर्म सब है वो चित्त जा नहीं है अर्थात तो चित्त से उत्पन्न होते हैं बाह्य धर्म घटा दिशा ना भी बाह्य धर्म जम चित्तम अन्य किसी बाह्य पदार्थ से चैतन्य की उत्पत्ति ये भी नहीं होती है टीका आत्मस्व निर्विकार अद्रव्यम अप्रसिद्धत्व इत्यादियों यथोक्ता हेतव जो भाष्य में कहा ना यथोक्भ्यो ये हेतु क्या है टीका में कहते हैं आत्मस्वरूप निर्विकार है और निर्विकार अद्रव्यम आत्मस्वरूप अद्रव्य है और अप्रसिद्धत्व ये आत्मस्वरूप अप्रसिद्धत्व दस नम टिप्पणी कार्य कारण भावे ही तो तो पूर्वत्वेन एव पूर्वत्व प्रसिद्ध न परत्वेन। कार्य कारण भाव होगा तो जो कारण होगा उसको पूर्व में रहना पड़ेगा तो पूर्वत्वेन प्रसिद्ध होगा और पूर्वत्वेन प्रसिद्ध अर्ति न परत्वेन। जो कारण होगा वो पूर्व होगा कार्य तो अभिमतम एव न इति जो कार्य होगा वो पर में ही रहेगा परत्वेन प्रसिद्ध होगा जो कारण होगा वो पूर्वत्व प्रसिद्ध होगा आत्मा में इसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं है नहीं होने से आत्मा को आज्ञा अप्रसिद्ध होगा टिप्पणी <coughs> में आगे न परस्परम कार्य कारण भावो घटते इसलिए आत्मा और जीव में कोई कार्य कारण भाव नहीं होगा हे टू चित्त धर्म वा इति चित्त और इति भाव हेतु फल में कार्य कारण भाव और धर्म चित्त चैतन्य धर्म जीव इसमें कोई कार्य कारण भाव ये सब नहीं है आत्मस्वरूप से निर्विकत्व अद्रव्यत्व अप्रसिद्धत्व इत्यादय यथोक्ता हेतु ये सब हेतु भाष्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम कहा गया न चित बाह्य धर्म ये बाह्य धर्म क्या है टीका में कहते हैं बाह्य धर्म घटादे अनात्मान घटा दी ये धर्म कहने से धर्म कहने से जीवों को ले रहा है बाह्य धर्म कह दिया था ये घटा दी ये भी सब ये भी कोई चित्त जा ये भी सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, ये भी नहीं है नच धर्म शब्द नाम जीवा चित्त शब्दिता परस्माद आत्मनो जन्म इतिम धर्म शब्द से जो जीवों को कहा जाता है चित्त शब्द जो परमात्मा है उससे इनका जन्म होता है जीवों का परमात्मा से जीवों का जन्म होता है ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है तेम प्रतिबिंब कल्पा बिंब भूत ब्रह्म मातृवाद इति अभिप्रेत्य आह तेसाम तेसाम धर्म जीवानाम प्रतिबिंब कल्पा प्रतिबिंब के ऊपर बारह नंबर टिप्पणी है क्या कुछ अलग लिखा है ना हाँ वो बारह करना है दस तो पहले हो गया तो ये जो जीव कहते हैं ये प्रतिबिंब कल्प है तो वो बिंब भूत मात्रत्वात ये तो केवल बिंब रूप ही है तो होने से इनका कोई अलग सत्ता ही नहीं है ये जो आप जीव कह देते हैं ये कोई ऐसे पदार्थ ही नहीं है वो तो एक ही है ब्रह्म ही है वास्तविक मतृत्वाद अभिप्रेत्याष्य में कहा द्वितीय पंक्ति में आधा में है विज्ञान स्वरूप आभास मात्र जीवा ये सारे जीव केवल विज्ञान स्वरूप का आभास है विज्ञान स्वरूप चैतन्य ब्रह्म उसका आभास है ये सब जीव <coughs> चिदाभास जिसको कह देते है जीव वही टीका में उत्तरार्धम योजना श्लोक का उत्तरार्ध हो गया हेतु फल कोई कार्यकारण भाव नहीं है इसलिए अजाति है यही अजाति को ज्ञानी लोग प्राप्त कर लेते हैं प्रविशंति दोनों में टिप्पणी दे दिया था निश्चिन्वती मनीषिण निश्चय करते हैं अजाति ब्रह्म वही वास्तव तत्व है भाष्य में एवं न हेतु तो फलम जायते एवं न हेतु हो फल जायते हेतु हो क्या हो जाएगा पंचमी इसी प्रकार हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होती है हेतु हो गया धर्मा धर्म फल हो गया शरीर कुछ नहीं होता है नापी फलाद हेतु रीति फल से भी हेतु नहीं होता है शरीर होने से फिर धर्मा धर्म ये भी नहीं होता है इसलिए हेतु फल हेतु के ऊपर टिप्पणी किया है वो नहीं है एक नंबर लिखा है क्या वहाँ हेतु तू फलोयोर वहाँ एक नंबर नहीं है आगे कहेंगे कर लीजिए हेतु फलोयोर अजातिम हेतु फला प्रविशंति अध्यय वस्यंती निश्चिन् बनती में भी जो हेतु हेतु उसका पूर्व में है ना दस में दस में, दस में जो दिया है न पूर्वत्वेन इति न परस्परम कार्यकारण भावो घटते किसका तो जो वो तो चित्त धर्म के लिए कह दिया हेतु फल अर्थात जो धर्मधर्म शरीर धर्मधर्म शरीर में भी कार्यकारण भाव नहीं है और चैतन्य जीव में भी कार्यकरण भाव नहीं है अर्थात कार्यकरण भाव कहीं नहीं वो तो दर्म पहले से निराकरण हुआ था ना अब किसको पहले कह पाएंगे हे फल में कार्यकरण हो तो पहले निराकरण का विराट प्रकरण चला गया तो आप कहेंगे की इससे ये संतति प्रवाह कहते प्रवाह क्या चीज है वो प्रवाही से कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है खाली केवल कल्पना करते हैं इसलिए जो प्रवाह का निराकरण हुआ था ना है, ये भाष्य का ये अर्थात तो मूल पंक्ति जिसको लेकर के आधार बना करके सभी लोग कहते हैं ये प्रवाह का निराकरण इसमें हुआ था संतान से अनादित्व नास्ती दो में आया भाष्य में तो ये मूल है जिसके आधार पर बाकी सब टीका टिप्पणी इत्यादि जितने अन्य ग्रंथ जो कि प्रवाह को निषेध करते हैं विज्ञानवादियों का वो ये मूल है इसका अच्छा आगे भाष्य में हम लोग देख रहे थे नापी फलाद हेतु रीति फल से हेतु ये भी नहीं है हेतु फलयर अजाति हेतु फला जाति हेतु और फल में अजाति जन्म नहीं है ना हेतु का ना फलों का किसी की उत्पत्ति नहीं होती है प्रविस प्रविसंति अर्थात अध्यवश्यंती निश्चिन्वती निश्चय करते हैं ज्ञानी लोग आत्मनी हेतु फलयोर ये हेतु फलों के ऊपर एक नंबर टिप्पणी हेतु के ऊपर एक लिखिए यहाँ प्रथम पंक्ति में जो हेतु फल और एक था उसको काट देंगे आत्मनी हेतु फल और अभाव एवं प्रतिपद्यंते ब्रह्मविद इत्यर्थ तो आत्मा में हेतु भी नहीं है फल भी नहीं है अर्थात आत्मा कोई कार्य भी नहीं है और वो कोई कारण भी नहीं है प्रतिपद्यंते ब्रह्मविद इसलिए कार्य कारण अभाव ये सब कुछ नहीं है तो में तो है ये तो अर्थात अज्ञान अवस्था में है किंतु ये कह रहा है कि इसको शिथिल करना है अगर इसको दृढ़ करते रखेंगे तो अज्ञान हटेगा ही नहीं क्योंकि अज्ञान का प्रथम कार्य है एक कार्यकारण भाव दिखाना ये दिखा करके ही आगे उसका चलाएगा अगर हम कार्यकारण भाव को ही आघात करेंगे वो शिथिल हो जाएगा धीरे धीरे अज्ञान हटेगा कार्यकारण कुछ नहीं है तो फिर पूरा जगत दृष्टि सृष्टिवाद में आ जाएगा दृष्टि सृष्टि बाद जिसको मतलब जचेगा उसके लिए फिर अनुभव होना सरल बात है तो ये दृष्टि सृष्टि बाद मतलब निष्ठा होने के लिए कार्यकारण को सब निराकरण करते हैं कुछ कार्यकारण नहीं है ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो ये सब कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसलिए जो जितना जितना इसमें बुद्धि लगाएंगे उतना उतना अंदर से विक्षेप निकलेगा और जब निक, विक्षेप निकलेगा वो फिर साधक परेशान हो जाएगा मेरा ऐसा चित्त हो जाता है ऐसा हो जाता है कहते हैं ये सब कुछ कार्यकरण भाव नहीं है ये मेरा चित्त नहीं है इस प्रकार के सबको ये निराकरण करना अच्छा एचौवन श्लोक उच्चारण करेंगे नवरात्र का समय में भी चित्त अधिक दूषित तो होने का समय है इसलिए ये सब नवरात्र अनुष्ठान ये सब अधिक पारायण करना है जो पूजा इत्यादि करते हैं कर्म वो ठीक है तो जो लोग पूजा इत्यादि मतलब शारीरिक वो सब उपासना नहीं करते तो वो अधिक पारायण करना चाहिए इस समय में पाठ अगर है भरा हुआ है तो ठीक है अगर पाठ नहीं है तो पारायण करना है नहीं तो इस समय में चित्त अधिक ये मतलब दूषित तो होगा इसलिए तो ये सब अनुष्ठान इत्यादि रखा गया है इस तो पूजा ज़्यादा तो ये जो पूजा करता है ठीक है अभी तो पूजा चल रहा है नाचालय दूषित तो होता है इसीलिए की दूषित तो होता है बोल करके पूजा का विधान हुआ है जो पूजा में संश्लिष्ट नहीं होगा उसको अनुभव हो आया गया की ये कैसे कैसे होता है बहुत ज्यादा बहिर्मुख है तो उसको तो चित्त का परिवर्तन पता ही नहीं चलेगा वो तो कहेगा जगत पूजा में लगा है तो हम भी चलो सिनेमा हॉल में चलेंगे कहेगा वो तो बहुत दूषित तो चित्त हो जाने से थोड़ा जब शुद्ध होगा वो कहेगा क्यों चित्त ऐसे होता है उसको दिखेगा फिर तो पता चलेगा कि पूजा इसी के लिए कहा गया वो तो उसी में फिर और डूबेगा कहेगा और पूजा करना है और लगना है फिर धीरे धीरे आगे ये सप्तती इत्यादि पाठ करते हैं जो लोग नहीं करते कहते गीता पारायण करो ये हम लोग के लिए सरल है अर्थात कुछ भी हो तो गीता पारायण करो तो ये अच्छा बात है कर सकते हैं आगे जो तीन दिन पाठ बंद रहेगा उसमें तो गीता पारायण करना है अगर आप लोग पढ़ पाते हैं तो ठीक है नहीं पढ़ पाते हैं चित्त विक्षेप होता है तो गीता पारायण करना है तीन घंटा गीता पारायण जोर जोर बोल करके करेंगे आप शांत हो जाएंगे थकी जाएंगे ज्यादा नहीं कर पाएंगे थोड़ा भोजन घटा लेंगे ये नियंत्रण करना है इसका आगे टीका हमें न फलाद हेतुर जायते नापि फलम हेतु तत्व दृष्टिया उपदिष्टम् तत्व दृष्टि से उपदेश कर दिया गया फल से हेतु नहीं होता है फल शरीर हेतु धर्म और नापि हेतु हो फल भी शरीर भी धर्मधर्म से ये भी तत्व दृष्टि से नहीं होता है ऐसा कहा गया इधानी मुक्षुना तद कहते हैं जो हेतु फल का अभिनवेश अभिनवेश दृढ़ आग्रह हेतु फलो कार्य कारण भाव जगत में है ये जो दृढ़ आग्रह है उसका व्यावृति के लिए तद अभिनिवेश भावा भाव तद उद्भव अनुद्भव दर्शयति अभिनिवेश दृढ़ है तो कार्य कारण भाव दृढ़ ऐसा लगेगा अभिनिवेश नहीं है तो कार्य कारण कुछ नहीं है इस प्रकार के लगेगा तो कहते हेतु फल हेतु फलोयर ये जो कार्यकरण भाव कहा गया उसका निराकरण किया गया अभी इदानी मुमुक्षण तद अभिनिवेशक हेतुफलो में अभिनिवेश है कार्यकरण कह सकते हैं हेतु फलोयर जो कार्यकरण भाव उसमें अभिनिवेश होने से उसका अभिनिवेश का व्यावृत्ति करने के लिए तद अभिनिवेश भावाभाव ओर तद उद्भव अनुद्भव हेतुफलो में अभिनिवेश है तो हेतुफलो का उद्भव होगा अर्थात हेतु फल बनेगा आपको अगर अंदर में बुद्धि आएगी हम अगर ऐसा करेगा ना तो हमको ऐसा होगा शब्द को तो मरण का वही अर्थात दृढ़ आग्रह कहते हैं मिथ्या अभिनिवेश कह देते है मरणोत्स मरणोत्रास अर्थात वहाँ एक अभिनिवेश है, है मैं मर रहा हूँ अभिनिवेश शब्द का वास्तव अर्थ दृढ़ आग्रह अर्थात अयोक्तिक दृढ़ आग्रह आधार के बिना केवल आग्रह मात्र ये अभिनिवेशन सबसे बड़ा अभिनिवेश क्या है मरण त्राशा मैं मर रहा हूँ ये सबसे बड़ा अभिनिवेश है अंतिम अभिनवेश क्या क्लेश में अभिनिवेश पांच से क्लेश में आता है ना राग द्वेश अभिनिवेश कविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशन वहां अभिनिवेश को मरण त्रास कर दिया गया अर्थात वो सबसे बड़ा अभिनिवेश है तद अभिनिवेश भावा भाव ये हेतु फलों का अभिनिवेश है तो हेतु फल बनेगा अर्थात तो जो मानता है कि मेरा मृत्यु होगा उसी का मृत्यु होगा जो जानता है मेरा मृत्यु नहीं होना है उसका मृत्यु नहीं होगा जैसे मानता है ऐसे मान आगे और कहेंगे आप मानते रहेंगे कि जन्म मृत्यु होता है तो आपको जन्म मृत्यु होगा आपका निश्चय हो जाएगा जन्म मृत्यु सब किसका होता है घट का जन्म होता है कहेंगे घट का जन्म कहते कुल घट बना दिया मिट्टी लाया पानी मिलाया ऐसे बना दिया ये जन्म कहाँ घट का किसका कह देंगे तो इसी प्रकार के शरीर एक बन गया जन्म किसका हो गया कुछ जन्म ये मृत्यु नहीं है केवल अभिनिवेश से चलता है तद अभिनिवेश व्यावृत्ति करने के लिए तद अभिनिवेश भावा भाव तद अभिनिवेश हेतु फल अथवा कार्य कारण जो भी लीजिए भावा भावयो तद उद्भव अनुद्भव हेतुफल का अभिनिवेश है हे, तो हेतुफलो होगा अभिनिवेश नहीं है तो नहीं होगा या विति शोक यावद, यावद हेतुफला हेतु हेतु हेतु हेतु फलावेशे, तब हेतु क्षीणे हेतुफ हेतु हेतुफलोद्भवे वत हेतु फल आवेशवत हेतु फलो उद्भव जब तक धर्म धर्म शरीर इसमें आवेश है ये सब सत्य है धर्मा धर्म होने से शरीर मिलता है शरीर से धर्मा धर्म होता है जब तक ऐसे आवेश है आवेश अर्थात ऐसे माना हुआ है तब तक वो होगा हेतु फल ये उसका उद्भव उसका उत्पत्ति होगी क्षीण हेतु तो फलावेश हेतु तो में आवेश जब क्षीण हो जाएगा तो कहते हैं नास्ती हेतु तो फल उद्भव फिर आगे हेतु तो फल नहीं होगा जितना जितना वासना घटेगा उतने उतने हेतु तो का आवेश घटेगा क्योंकि हेतु ये क्या करता है कहते हैं यही वासना चरितार्थ करवाता है ये ये प्राप्त करूं ये प्राप्त करूं ये प्राप्त करू प्राप्त अगर करना है तो वो फलो होगा उसके लिए कुछ हेतु होना पड़ेगा वासना है तो हेतु फलों को तो रहेगा ही रहेगा तो हेतु फल का आवेश रहेगा तो वो चलेगा तो वासना जितना क्षीण होगा हेतु फल उतना क्षीण हो जाएंगे ठीक है मैं श्लोका क्षराणी आकांक्षा प्रदर्शन पुरस्कार विवृणती श्लोकों का अक्षरों को मतलब भाष्यकर भगवान इसका व्याख्यान करेंगे पहले आकांक्षा दिखा करके कहते हैं भाष्य में ये पुनर्विष्टा रखें सत्य बुद्धि रखें रखे ते तेजा दो नंबर टिप्पणी तेजा किम, ते किम, ते किम फल अन उनका क्या हानि होगी प्रश्न करते हैं उत्तर देते हैं धर्म धर्म्य हेतुर अहम कर्ता धर्म अधर्म ये हेतु ये दोनों मैं करता हूं होने से मम धर्मा धर्म हमने धर्म किया और मेरे से पाप हो गई तत्फलम कालांतरे कुचित प्राणी निकाय जातो भोक्षे वे तो धर्माधर्म कर रहा हूं किसी मतलब कालांतर में अन्य समय में प्राणी निकाय किसी प्राणी निकाय शरीर किसी प्राणी शरीर आगे प्राप्त करके जातः सन जन्म होकर के उसका भोग करूंगा ये हेतु फल इस प्रकार की होता है ये इतना दृढ़ इसका अभिनिवेश बालक अवस्था में गर्मी का दिन में दोपहर में नींद नहीं होता पीछे घूमते हैं मतलब बड़ा खेती है तो एक छोटे कुत्ते के बच्चे ये तीन चार थे वो च्यू होकर के पीछे चलते थे तो ऐसा जस्ट मजाक में हमें एक उठा लिया एक लकड़ी और डाल दिया एक बच्चा तरफ भाग करके हमारा तरफ आ रहा था और उसके ऊपर गिर गया और मर गया तो भय हो गया ये तो बहुत गाली सुनना पड़ेगा फिर लेकर के उसका वो जो संलग्न खेती था अराउंड सिक्स टू सेवन एकर्स घर उसको लेकर के अर्थात हाफ किलोमीटर दूरी तक तो जा करके वो फेंस जो बाड़ होता है उसका पीछे फिर डाल दिया किसी को पता नहीं चलेगा ये हो गया कोई चार पांच साल उम्र में होगा फिर जब मतलब 30 साल के उम्र के बाद कहीं काम कर रहे थे तो रात को अंधेरा था एक आदमी मोबाइल का लाइट दिखा रहा था और काम कर रहे थे वो डेंजर काम था तो फिसल गया कुछ वजनदार चीज फिसल गया और ये नाखून दब गया दब करके धीरे धीरे काला पड़ने लगा और हम उसको देखते रहा खून निकलता रहा और देखते रहा बाकी लोग स्थिर हो गए तीन चार लोग थे वो सब खड़े हो गए उंगली दब गया तो ऐसे चुपचाप खड़े हैं और उस समय में स्मरण हुआ उस कुत्ता को बच्चा को मार दिया था ना यह भूल ही गया था कि ऐसा एक घटना हुआ था तीस साल पहले की बात है वो उस समय में स्मरण हुआ कि उसको मार दिया था ना देखो जिस समय मार दिया था उस समय में ये पाप हुआ ऐसा तो नहीं हुआ था डांट पड़ेगा इसी भय से लेकर के धूल में डाल दिया था किन्तु वो पाप हुआ ये संस्कार कहाँ से हुआ इस समय में कैसे वो संस्कार उद्भूत हुआ खोकर के कर दिया कि ये मार दिया था तो ऐसे हो जाए हेतु फल का आवेश इसी प्रकार के हो इसको तो ये कोई कार्यकारण भाव का बात नहीं वो घटना भी भूल गया था कि वहां हुआ था बिल्कुल उस समय में जैसे मतलब ये रील होता है ना ऐसे ही पूरा स्पष्ट दिखाया घटना ऐसे वो आपके पास दौड़ के आ रहा था आगे आगे चल रहा था वो पीछे आ रहे थे उठाया, डाल दिया तो ये जोर दौड़ करके आ रहा था उसी के ऊपर गिर गया तो ये कह दिया तुमने मार दिया था भाई क्या करेगा तो ठीक है अर्थात तो हेतु फल का आवेश से हो चलता है अंतकरण में और रहेगा हेतु फल का आवेश आप चाहे जानो चाहे न जानो मैंने करता हूं इसी प्रकार की चाहे बोध हो न हो तो आवेश रह जाएगा जब तक ये वेदांत तो इसको नहीं हटाएगा ना हमने मारा था ना ही उंगली टूटा फिर बाद में तत्फलम कालांतरे क्वित प्राणी निकाये जातो इति कहीं ये होगा। इति हे आवेश हेतु फल आग्रह हेतुफल का आवेश आवेश अर्थात तो हेतुफल में आग्रह आग्रह दृढ़ आग्रह ये कार्य है तो ये कारण है आत्मनि अध्यारोपणम तत् चित्त तत्चित इत्य आत्मा में अध्यारोप करता है ये मैंने किया इसलिए ये फल मेरे को भोगना पड़ा तत्चित अर्थात मतलब तत्चित इस प्रकार की बुद्धि वाला यही अध्यारोप करना ताबत हेतु फल ओर उद्भवो तब तक हेतु फल का ये उद्भव हो अ तो हेतु फल बनते रहेंगे अर्थात धर्म धर्म ओर तत्फल चुच्छेद प्रवृतिर इत्यर्थ धर्मा धर्म और उसका फल ये अनुच्छेद ये चलता रहेगा अरे यदा पुनर जब फिर बीच में दृष्टांत तो देते हैं मंत्र औषधि वीरियेण इव ग्रहावेश ग्रह का आवेश हुआ है ये जो भूत आवेश हो जाते हैं कहते हैं फिर मंत्र औषध वीर इत्यादि के द्वारा कोई किसी उपाय के द्वारा वो ग्रह को हटा देते हैं हटा देने के बाद फिर वो ग्रह का और आवेश नहीं रहेगा वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा इसी प्रकार की यदा पुनः अद्वैतर्शन अविद्योदूत हेतुफलावेश तस्वीर क्षणे नास्त हेतुफलोद यथोक्त अद्वैत दर्शन तो जब केवल ऐक्य ही है बाकी सब कुछ नहीं है इस प्रकार की अविद्या उद्भूत हेतु फलावेश अविद्या से जो हेतु फल आवेश ये हुआ आवेश आवेश वेश अच्छा हम संशोधन कर दिया है हेतु फलावेश हेतु फलो का आवेश भाषा में अविद्या उद्भूत हेतु फलावेश अपनीतो भवती जब वो अपनी तो हो जाता है हट जाता है जब ऐक्य दर्शन होता है हेतु फलों का आवेश ये चला जाता है तदा तस्मी क्षीणे नास्ती हेतु फलो हेतु फलों का आवेश क्षीण हो गया तो फिर और कोई हेतु फल ये होना नहीं है, भूत का, है हाँ, भूत का जैसा होता है अब अब देखे हैं कोई भूत का ये नहीं देखे हैं <laughs> तो ये भी ये हम पहले बिल्कुल नहीं मानता था कि देखा साक्षात वो तो, तो इतना पराक्रम उस समय में उसमें आ जाता है और कहेगा भी उस व्यक्ति का सारे बात कहेगा व्यवहार पूरा ऐसे करेगा तो अभी वो ये व्यक्ति नहीं है दूसरे, मतलब जो व्यक्ति सवार हो जाएगा उसी का बात कहेगा कई साल पहले की बात है हो सकता है पीढ़ी पूर्व का है वो वो बात सब कहेगा जो बुजुर्ग आदमी है वो कहेंगे हाँ हाँ ऐसा एक था बोल करके कहेंगे तो कहेंगे हेतु फल आवेश वो उसमें आवेश हो जाता है कहते हैं तीसरा पंक्ति अध्यारोपणित वही अध्यारोपण अर्थात हो जाता है उसका अध्यारोपण ही तत्चित अर्थात हेतु फल चित्तम अर्थात हेतु फल ये है इसी प्रकार की चित्त जिसका हो जाता है तत्चित्तता अर्थात हेतु फल चित्तता हेतु फलों को मान लिया वही हो गया यही अध्यारोपण कर लिया तस्मिन् तस्म क्षीणे नास्ती हेतुफलोद इत्य पचपन कार्य का उच्चारण करेंगे आगे टीका में अभिनिवेश वशात हेतु हेतुफलोदे किम होती अभिनिवेश के चलते हेतु हेतुफल का उद्भव अगर होता उसे क्या अन होता है तो कहते हैं किम भवति किीणे हेतु फलावेशे संसार संसार हेतु प्रतिपद्यते फलावेश संसार आयत आयत दीर्घीकरण जब तक हेतु फलावेश तब तक संसार दीर्घ चलता रहेगा क्षीण हेतु फलावेश संसारम न प्रतिपद्यते हेतु फल का आवेश इस प्रकार की मानना जब क्षीण हो जाएगा तब संसार और नहीं होगा मैं कर्म किया मेरे को फल भोग करना पड़ेगा इस प्रकार की बोध होगा तो आगे चलेगा मैंने कर्म किया नहीं इसलिए मेरा कोई फल होने वाला नहीं है इस प्रकार की हो जाएगा तो ये तो और दूसरा अवस्था तो अगर फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा और फल तो भोगना पड़ेगा तो फल चाहिए नहीं किन्तु कुछ कर्म हो जाता है कहता है कहते हैं मतलब ये हो जाता है रास्ते में चलते हैं कीड़े मकड़े मर जाते हैं कहते हैं तो इस प्रकार की हो जाता है तो अभी कहते हैं कि तभी ये हमसे नहीं हुआ हमसे नहीं हुआ तो इसका फल क्यों आएगा जब पूर्व में इस प्रकार की बोध होगा कि नहीं नहीं ये हमने हमसे हो गया ना इसका फल भोगना पड़ेगा कभी तो फिर कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा जिस समय फल भोग जाएगा उस समय ये बता भी देगा <laughs> उसके चलते ये हुआ और जब घटना घट गट गया आप कहेंगे ये कौन ये मन किया जाने दो तो इसका कोई फल भी आएगा नहीं उसका अगर भी कभी मतलब कुछ अन्य कारण से कुछ फल आ रहा है तो वो कहेगा ये किसने मन किया था वो फल वो हो रहा है मन शरीर को हो रहा है इसमें हमारा क्या है हम उससे अलग हैं इस प्रकार की होगा साधात्म नहीं करेगा जितना जितना अर्थात तो ये असंग भाव दृढ़ होगा सब कुछ को प्रारुद्ध में डाल देगा हाथ भी कट गया पाँव भी कट गया गला भी कट गया प्रारब्ध में जाने दो किंतु कितना असंगता बोध होता है असंगता बोध नहीं होगा अर्थात संग करवाएगा तो संग करवाएगा कहते हैं कि अर्थात उतना उसका अभी दृढ़ता नहीं आया जितना जितना दृढ़ता होगा असंगता में उतना उतना बड़ा चीज में भी असंग होगा बिल्कुल असंगता नहीं है छोटा छोटा चीज में भी एकदम सुख दुख होने लगेगा तो ये बार बार विचार करने से धीरे धीरे असंगता बढ़ेगा। ये बड़ा बड़ा घटना भी है ये होता है कोई ऐसा करता है कोई ऐसा कहता है कोई ऐसा सुनता है कहेंगे हाँ ये चलता है जगत ऐसा चलेगा <laughs> तो जितना जितना वेदांत तो सुनेंगे पहले से छोटा छोटा बात कोई कह दिया कहेंगे उसमें चित्त हो जाएगा चित्त और जब वह वेदांत विचार करने चले गए आगे कोई कहा जाने तो वो कहा कुछ प्रारम्भ था वो कह दिया तो इस प्रकार के होगा तो है जब तक ये हेतु फल में आवेश तब तक ये संसार चलेगा क्षीण हो गया तो संसार नहीं है टीका में अभिनिवेश निवृत्तिया तद अनुद्भवे वा किम स अभिनिवेश की निवृत्ति हो गया हेतु फलों में मिथ्या अध्यारो नहीं रहा अभिनिवेश मतलब का अनुभव होगा मतलब हेतुफल का अनुद्भव होगा नहीं होने से फिर क्या लाभ होगा तो कहते हैं किम सियाद उत्तर देते हैं श्लोक में दिया क्षीण हेतुफलावेश संसारम न प्रतिपद्य कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो सुख दुख ये नहीं होगा अच्छा आगे टीका में आकांक्षा पूर्वकं पूर्वार्धम योजती आकांक्षा दिखा करके पूर्वार्ध अर्थात ये श्लोक का क्या क्यों आया उसका आकांक्षा दिखा करके श्लोक का व्याख्यान करते हैं भाष्य में यदि हेतु हेतुफलोदा को दोष उच्यते। हेतु हेतुफल का उद्भव अगर होगा तो क्या हानि हो जाएगी कहते हैं कि यावत्त सम्यक दर्शन न हेतुफलावेश नक्षिण संसार आयतो तो, दीर्घो जब तक सम्यक दर्शन असंग अनुभव इसके द्वारा हेतु फल का आवेश जब तक निवृत नहीं हुआ है यावत न निवर्तते अक्षीर्ण संसार तब तक संसार क्षीण नहीं होगा संसार स्तावत आयतो आयतो अर्थात दीर्घोति तब तक ये होगा संसार दीर्घ होगा अक्षीण का अनुय हेतु फलावेश के साथ भी ले सकते हैं संसार के साथ भी ले सकते हैं। श्लोक में दिया क्षीण हेतु फलावेश अक्षीण हेतु फलावेश न निवर्तते अर्थात अक्षीण न नहीं ऐसा यावत सम्यक दर्शन है न हेतु फलावेशो न निवर्तते अक्षीण संसार क्योंकि उत्तरार्ध में क्षीण आया है और न निवर्तः हेतु फलावेश के लिए कह दिए इसलिए न निवर्त का अर्थ अक्षीण कहना कोई आवश्यक नहीं है अक्षीण संसार संसार चलता रहेगा आयत तो, आयत तो अर्थात तो दीर्घ हो जाएगा टीका में उत्तरार्थम गया चे भाष्यकार श्लोका उत्तरार्थ कहते हैं क्षीणे पुनर हेतु फलावेश संसारम न प्रपद्यते कारण अभाव हेतुफल का आवेश अगर क्षीण हो जाएगा फिर आगे संसार नहीं होगा कारण अभाव कोई कारण नहीं है तो हेतु फलों का आवेश मानता रहेगा तब ये फलो होता रहेगा नहीं मानेगा तो फिर कोई फलो नहीं है जगत पूरा मान्यता के ऊपर निर्भर करता है ये श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में कूटस्थम इच्छता इच्छता के ऊपर अद्वितीय आत्मतत्वी अद्वितीय आत्मतत्व क्यूंकि छ नंबर टिप्पणी नीचे भी इच्छता दिया है ना तो या वेदांति तो आप वेदांती जो कि कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व को मानते हैं आपके द्वारा कुतो जन्म नाशो व्यवह्रिय तत्र आप भी तो जन्मनाश व्यवहार करते हैं इधर कहते हैं कि कूटस्थ है अदित्य है आत्मतत्व है एक है और जन्मनाश व्यवहार भी आप भी शब्द व्यवहार करते हैं तो कथम व्यवहार तत्रह सम्वृत्या तो धीरे धीरे वेदांत का तत्व तो तो ये चतुर्थ प्रकरण निश्चय करके और कहते हैं संवृत्तिया जायते सर्व नास्तिते नास्तिते शाश्वत नास् सद्भावन हज नास्ति नास् समृत्त्या एक नंबर टी पुण्य देते अविद्या जायते तेन शाश्वतम वही ना सद्भावेन सर्व ही अजम तेन उदम वही नास्ती सर्व समृत्या जायते अविद्या से सभी की उत्पत्ति होती है तो अविद्या के से जो उत्पदार्थ की उत्पत्ति होती है वो फिर नित्य हो जाएगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं शाश्वतम तेन तेन अर्थात आविद्य कत्वे नाश्वतम नित्य पदार्थ कुछ नहीं है केवल ब्रह्म को छोड़कर करके जो भी जायते वो शाश्वत नहीं होगा नित्य नहीं होगा और सद्भावे न ही सर्वम सर्व ही अजम सर्वम जो देखता है जिस रूप से जन्म हुआ दिखता है वो रूप से वो शाश्वत नहीं है किन्तु उसका जो सदरूप है उस रूप से सब कुछ अज है जैसे कहते हैं मिट्टी मिट्टी से घट बन गया तो घट रूप से देखते हैं कहते हैं घट का जन्म हुआ जैसा लगता है कहते हैं अभिद्या केवल मानता है अगर घट जिस समय में है उसको अगर मिट्टी रूप न देखेंगे तो कहेंगे मिट्टी है ये नित्य पदार्थ है सदभाव है ना भाव है न ही सर्वम अजम जब सदरूप से देखेंगे सब कुछ है किसी का कहीं उत्पत्ति नहीं हुआ है घट रूप से देखेंगे तो जन्म हो गया मिट्टी रूप से देखेंगे तो कहा जन्म हुआ सब अजम किसी का जन्म नहीं हुआ तो मिट्टी रूप से जब देखेंगे तब फिर जन्म ही नहीं हुआ तो फिर नाश होगा वो भी नाश भी नहीं है इसलिए कहते है तेन उच्छेद वे ही नास्ती उच्छेद नाश तो जन्म भी नहीं है उच्छेद भी नहीं है जन्म दिखता है तो अविद्या से उच्छेद अगर कहेंगे तो वो अविद्या से वास्तव तो कोई जन्मनाश नहीं है ठीक है में अविद्या सर्वस्व जायम सती अविद्याम नास्ती एव्या अविद्या सर्वस्व जायमानत्वे अविद्या से सभी की उत्पत्ति होती है ऐसा निश्चय होने पर सति अविद्या अविद्या का विषय में नित्य क्या होगा सब अविद्या से जब तक देखता है तब तक अविद्या नित्यम नाम अर्थात नामो शब्द का अर्थ नित्यम कुछ भी ऐसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कुछ भी कोई भी इस प्रकार के नित्यम कोई पदार्थ है ऐसा नहीं है शाश्वतम श्लोक में कहा गया शाश्वतम नास्तिक है नई टीका में परमार्थतु सर्वम अजम कूटस्थम आस्तीय तेन कल्पना बिना विनाशो नव परमार्थस्तु वास्तव रीतः परमास्तु कुटस्थम किसी के जन्म कभी हुआ ही नहीं है सब कुटस्थ है आत्मिय है एक ही है आस्थीय निश्चीयत इस प्रकार निश्चय किया जाता है तब तो सब अज है कुटस्थ एक ही आत्मतत्व तो है तेन तेन आठ नंबर टिप्पणी वस्तुत्वजन्मा तो नास्तव ना। कहीं जन्म नहीं हुआ है इसलिए कल्पना बिना विनाशो नास्ती अब वास्तव जन्म नहीं हुआ तो वास्तव विनाश कैसे हो जाएगा जैसे जन्म कल्पना करते हैं ऐसे विनाश भी कल्पना करते हैं तो कल्पना बिना विनाशो नास्ती है हेतु फलादेर हेतु फल का कोई वास्तव जन्म उत्पत्ति भी नहीं है कोई विनाश भी नहीं है इसको श्लोक में कहा सद्भाव नहीं अजम सर्वम इसलिए वास्तव कोई उच्छेद नाश भी नहीं है टीका में पूर्वापर विरोधम आशंकते पूर्वापर विरोध तो अर्थात पहले आप हेतु फल संसार उत्पत्ति ये कहे थे अभी उसका फिर निराकरण करते हैं वहाँ कह करके भी निराकरण किया गया था कह रहे ननु अजात आत्मनो अन्यत नास्ती एव भाष्य में ननु अजात आत्मन हा। आत्मा अज है नित्य पदार्थ है नास्ति तो नास्तिक अन्य अगर नहीं है तत कथम हेतु फलयो हो संसारस्य च उत्पत्ति विनाश उचित विराम कट जाएगा अज तो आत्मा से अन्य अगर कुछ नहीं है तो फिर आप हेतु फल का जो संसार है इसका उत्पत्ति विनाश कहते हैं कैसे सिद्धांति यहाँ कह करके उसका अवास्तव कहता है पूर्व पक्ष शंका दिखाता है आप इसका उत्पत्ति विनाश पहले कहते हैं कैसे तो उच्चे तो दो वचन विनाश उत्पत्ति अच्छा, विनाश कर्मणि कर्मणी प्रयोग उच्चे तो या एक वाक्य है इसलिए पूर्व विराम कट जाएगा सिद्धांति कहता है न तावत आत्मनो जन्म विनाश आत्मा का जन्म विनाश नहीं कह रहे हैं तस कूटस्थत्वात ना भी तत्वअ्य तऊ तो युक्तऊ तस्य अद्वितीयत्वात् आत्मा का जन्म विनाश नहीं है क्योंकि कूटस्थ है और नापि ततो तत्व अन्य आत्मा से भिन्न किसी का जन्म विनाश तऊ तो तव तो जन्म विनाश आत्मा से भिन्न का किसी का जन्म विनाश ये भी ठीक नहीं है क्योंकि तस् अद्वितीयत्वात आत्मा एक ही है बाकी कुछ पदार्थ नहीं है तथा तो च हेतु बंधस्य जन्मनाशो न त्वया वक्तव्यर्थ है ये पूर्व पक्ष का वाक्य ही चल रहा है मतलब पूर्व पक्ष जो वाक्य कहा उसका अर्थ कहते हैं इसलिए हेतु आदि बंध संसारा हेतु फल संसारा बंध ये सब जन्म नाश आप सिद्धांति को नहीं कहना चाहिए वक्तव्यर्थ यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया तो क्योंकि सिद्धांति कह दिया एक है पूर्व पक्ष कहता है एक है तो जन्म नाशक कैसे कहते हैं तो जन्म किसका होगा नाश किसका होगा एक ही तो है वक्तव्य हो तो ऐसे पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांति आगे उतर देगा श्रीणु कह करके आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण मदर्ण पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण मता